บททีแปดสิบสองบยาซีอดีตการสองบุตรคดบุลโดแล้วคุณต้องเรียกรถพยาบาลไหม क्या तुम्हें अस्पताल गाड़ी बुलानी पड़ी? क्या तुम्हें अस्पताल गाड़ी बुलानी पड़ी? लेकुन तो रिएक और माय? क्या तुम्हें डॉक्टर को बुलाना पड़ा? क्या तुम्हें डॉक्टर को बुलाना पड़ा? लेकुन तो रिएक तम्बूत माय? क्या तुम्हें पुलिस बुलानी पड़ी? क्या तुम्हें पुलिस बुलानी पड คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยครับคือคุณมีที่อยู่ไหมครับเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยครับ क्या आपके पास पता है? अभी मेरे पास था। कुन मी भैंड ठी मेंग में क्लब? मेरे यंग मी यू लेय क्लब। क्या आपके पास शहर का नक्शा है? अभी मेरे पास था। क्या आपके पास शहर का नक्शा है? अभी मेरे पास था। क्या आपके पास शहर का नक्शा है? अभी मेरे पास था। क्या आपके पास शहर क ै अ เขามาตรงเวลาไม่ได้ครับแก้ววะเสมอไปพรอื่นวะเสมอไปพรाไม่ที่ स าสักครับแก้ปเปกเขาหาทางพบไหมเขาหาทางไม่พบครับ क्या उसको रास्ता मिल गया था उसको रास्ता नहीं मिल ลา क्या उसको रास्ता मिल गया था? उसको रास्ता नहीं मिला। खैवाह क्या उसको रास्ता मिल गया था? उसको रास्ता व ह क्या उ स स म झ गया वह स म झ नहीं म िा क्या उ स क ा स मिल गया था? स क ो् त ा नहीं म िा खैवाह क्या उसको रास्ता मिल गया था? तुम समय पर क्यों नहीं आ सके? तुम समय पर क्यों नहीं आ सके? थमाइ कुन हाथांग मैं पोप क्रप। तुम हे रास्ता क्यों नहीं मिला? तुम हे रास्ता क्यों नहीं मिला? थमाइ कुन मैं काज़ेय कैल क्रप। तुम उसको समझ क्यों नहीं सके? तुम उसको समझ क्यों नहीं सके? ผมมาตรงเวลาไม่ได้เพราะว่าไม่มีรถเมย์แม่สเม पर नहीं आसका क्योंक ์ค่ะคุยกี่บัสหนีที่แม่สเมย์พาร์นไ่อาสักกีคุยกี่บัสหนีที่ผมหาทางไม่พบเพราะว่าไม่มีแผนที่เมือง म ु झ เฮร้านตาหนีมิลสก क ् य ่ะคุยกี शहर का नक्शा नहीं था। मुझे रास्ता नहीं मिल सका, क्योंकि मेरे पास शहर का नक्शा नहीं था। घूमने के लिए आपको अपने घर के बाहर जाना होगा। मैं समझ नहीं स सका, क्योंकि संगीत काफी जोर से बज रहा था। मैं समझ नहीं सकी, क्योंकि संगीत काफी जोर से बज रहा था। पूम तो नंग रोट टैक्सी मुझे टैक्सी लेनी पड़ी मुझे टैक्सी लेनी पड़ी पूम तो स्पैन ठी मेंग मुझे।, मुझे शहर का नक्शा खरीदना पड़ा मुझे शहर का नक्शा खरीदना पड़ा पूम तो बिट व ि त ् त य मुझे रेडियो बंद करना पड़ा। मुझे रेडियो बंद करना पड़ा।